इस जगत में कोई भी आदमी उसके सहयोग के बिना गुलामी बनाया जा सकता है थोड़े से अंग्रेज इस मुल्क को 200 साल तक गुलाम बनाए रहे और फिर भी हम कहते हैं कि जवाबदार वो ही थे उन्होंने हमको गुलाम बनाया और हम 40 करोड़ लोग जवाबदार नहीं थे जो गुलाम बने रहे इस भाषा में सोचना भी गुलाम मस्तिष्क का ही लक्ष्य है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 जब गुना में दूसरे ने थोपी थी तो आजादी भी दूसरे ने थोपती है ऐसा मालूम पड़ता है हम आजादी के नीचे भी मुक्त नहीं हुए हैं दबे दबे हो गए ऐसा लगता है आजादी का भी पत्थर छाती पर पड़ गया है वो भी एक मुसीबत मालूम होती है असल में सैकड़ों वर्षों से हमने जिम्मेदारी दूसरों पर डालना सीख ली या तो भगवान को छोड़ देंगे भगवान बहुत ही दयनीय उस तो कोई भी जवाबदारी डाली जा वो बेचारा बहुत ही परेशान होगा जितनी जवाबदारियां हमने उस पर डाली ली अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी तो अब तक उसने आत्महत्या कर ली होगी सारी जवाबदारियां भगवान पर थोप देने में हम बड़े कुशल हैं बीमारी हो असाल हो महामारी हो गरीबी हो दीनता हो दास्ता हो सब हम भगवान को थोप देंगे भाग्य पर थोप देंगे कर्मों के फलों पर थोप देंगे लेकिन इस को हम हमेशा बचा जाएंगे अपने को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जीते हम हैं और जिम्मेदारी सब तुस्ती है नहीं इस भाषा में प्रश्न ही उठाना उचित नहीं है कि हमारी परिस्थिति के तो लिए कौन जिम्मेवार है ये प्रश्न ही गलत इंगित देता है कि कोई जिम्मेवार होगा हमारी परिस्थिति है तो हम ही जिम्मेवार होंगे कौन जिम्मेवार होगा अगर देश में गरीबी है तो मैं जिम्मेवार हूँ आप जिम्मेवार हैं और अगर देश में बीमारी है तो मैं जुम्मेवार हूँ आप जिम्मेवार हैं जिम्मेदारी दूसरे पे टाल देना बड़ा आसान है सुलभ है कन्वीनियंट है सुविधापूर्ण है झंझट मिट जाती है जिम्मेदारी किसी और की हो जाती और हमें जैसे जीना है हम जीते चले जाते रास्ते पे का आदमी भीत मांग रहा है हम पूछते हैं इसको भीत मंगवाने के कौन जिम्मेवार है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 और इसलिए स्वतंत्रता बहुत घबराने वाली बात है इसलिए 20 साल से हम बड़े बेचे अंग्रेज थे तो हमें एक सुविधा थी कुछ भी मुसीबत हो तो हम अंग्रेजों को टाल देते गोली चले बाद में तो वो अंग्रेज चला रहा और 20 साल से गोली चल रही है, वो कौन चला रहा अंग्रेजों ने इतनी गोली कभी भी ना चलाई जितनी हमने बीस सालों में चलाई अंग्रेज को इस मुल्क को गुलाम रखने के लिए इतनी गोली न चलानी पड़ी जितनी हमें इस मुल्क को स्वतंत्र रखने के लिए चलानी पड़ रही आक्सीजनक है लेकिन अब हम किसको को जिम्मेवार ठहरा बड़ी बेचैनी होती अब है अब किसको जिम्मेवार ठहराएं? अंग्रेज था तो मुल्क गरीब था क्योंकि अंग्रेज सोना लूट कर ले जा रहा है जहाज भर भर के सोने यूरोप जा रहे थे तो हम गरीब अब बीस साल से हमको कौन गरीब बनाया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 सच तो यह है कि सदा ही सब जिम्मेवारी हमारी थी एक बार इस मुल्क को यह ठीक से समझ लेना होगा कि जो भी चारों तरफ हो रहा है हम सब उसमें साथी सहरा अगर मुल्क कुरूप है तो उसकी कुरूपता में मैं भागीदार अगर मुल्क में दंगा होता है तो उस दंगे में मैं भागीदार अगर अहमदाबाद हूँ कोई तो किसी की छाती में छोरा बोकता है तो मेरे सफेद चादर पर भी उसका खून का दाग है क्योंकि मैं भी इस मुल्क में हूँ और मैं जैसा मुल्क बना रहा हूं उस मुल्क में कोई किसी की छाती में छोरा भोंकना है मैं हूं, मैं सकता। और अगर मैं की तो फिर है, बहुत आसान कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं कि ये गुंडे इनको सजा दे दो बात खत्म हो जाती है लेकिन मुल्क फिर वही रहेगा हम फिर वही रहेंगे फिर किसी दूसरे गाँव में छुरा चलेगा क्योंकि हम परिस्थितियां मौजूद करते रहेंगे जिनमें छोरे भोंके जाकर नहीं इस देश को सामूहिक दायित्व की धारणा को सीखना पड़ेगा हम सब जिम्मेवार हैं अमेरिकी जिम्मेवार नहीं है गरीब को गरीब बनाने में गरीब भी उतना ही जिम्मेवार है मुझसे लोग पूछते हैं स्त्रियां मुझसे आके पूछते हैं कि हमारी गुलामी के लिए कौन जिम्मेवार है पुरुष जिम्मेवार होगा क्या और स्त्रियां जिम्मेवार नहीं आधी है आधी स्त्रियां हैं पृथ्वी पर आधी से थोड़ी ज्यादा ही होती है हमेशा <laughs> क्योंकि पुरुष तो कुछ युद्धों में मर जाते हैं कहीं कहीं और मर जाते हैं मरने की कई तरकी लोग खोज लेते हैं स्त्रियां थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाती ऐसी भी लड़कियां पुरुष से बचने में ज्यादा शक्तिशाली उनका रेसिस्टेंस ज्यादा है इसलिए प्रकृति भी 116 सौ लड़के पैदा करती और सौ लड़कियां पैदा करती लेकिन शादी की उम्र होते होते तक सोलह लड़के मर जाते हैं सौ रह जाते हैं, हो लड़कियां सौ की सौ रह जाती हैं। लड़के की ताकत कम है जिंदगी से लड़ने की हालांकि ख्याल है पुरुष उसको कि हम बड़े ताकतवर लेकिन रेसिस्टेंस कम अगर बीमारी आए तो उस जल्दी फंस जाएगा बीमारी के चक्कर में स्त्री देर से फंसे असल में स्त्री को प्रकृति ने मां बनने के लिए खड़ा किया है तो बहुत झेलने की क्षमता होनी चाहिए स्त्रियां आधे से ज्यादा हैं और गुलामी के लिए पुरुष जिम्मेवार है और वो खुद जिम्मेवार नहीं है तो अगर स्वतंत्रता पुरुष उनको देगा तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे लेकिन ध्यान रहे दी गई स्वतंत्रता दो कौड़ी की क्योंकि दी गई स्वतंत्रता कभी भी वापस ली जा सकती है आज भी दुनिया में स्त्रियों को मुक्त करने से जो आंदोलन चलते हैं वो भी पुरुष चलाते हैं वो उसकी बात भी पुरुषों को करनी पड़ती है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 तो उन्हें कोई गुलाम नहीं रख सकता अगर हम अपने दायित्व को समझ ले तो हमारा परिवर्तन अभी शुरू हो जाता जा। है तो वो जो मित्र मुझसे पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं हम जिम्मेवार है हम जवाबदार है हम रिस्पॉन्स दिल है हम इकट्ठे किसी एक, एक तरफ इशारा नहीं किया जा सकता जिंदगी सामूहिक है जिंदगी सहजीवन है, है हम सांस इकट्ठे खड़े हैं दुख में पीड़ा में गुलामी में सुख में आनंद में हम सब सहभागी हैं। सहभा जुम्मेदारी कहीं और खोजने अगर हम गए, तो वो खोजनेदारी से बचने का रास्ता है। बचने से बदलाह नहीं होती। हम स्वीकार करना ही होगा हम ही जुम्मेवार हैं। और ये स्वीकृति क्रांति शुरू कर देती है क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं जुम्मेवार हूँ तो फिर मेरे हाथ उस सहयोग से पीछे हटने लगते हैं जो देश में बुराई लाता। हो जब मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार हूं तब मैं पीछे हटने लगता हूँ कम से कम अपने सहयोग को तो अलग कर लू कम से कम मैं तो इस भांति जीव इन इस देश को बदलने के लिए कुछ छोटा सा रास्ता बना सकू और अगर एक एक आदमी जिम्मेदारी समझे तो ये देश बदल सकता है ये अब तक नहीं बदला क्योंकि तो जिम्मेदारी सदा दूसरे दीखी थी एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि इंदिरा गांधी आदि नेता समाजवाद लाने में सफल नहीं हो सकेंगे ऐसा आप क्यों कहते कहने का कारण है अगर किसी बच्चे को बूढ़ा बनाना हो तो भी जवानी से गुजारना जरूरी है जिंदगी इस स्टेजेस में चलती जिंदगी में छलांगें नहीं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 बुढ़ापा जवानी यही ही विकसित अवस्था है कच्चे फल में और पक्के फल में विरोध नहीं पका फल कच्चे फल की अवस्था हालांकि दोनों में बुनियादी फर्क है कच्चा फल कभी गिर नहीं सकता पका फल वृक्ष से गिर जाए। लेकिन कच्चा फल ही पके फल के लिए रास्ता बनता है यह ख्याल मत मतलब कि पूंजीवाद और समाजवाद में विरोध पूंजीवाद समाजवाद दुश्मन नहीं पूंजीवाद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 लेकिन मार्क्स एक नई स्थिति में था जहां पूंजीवाद आना शुरू हो गया है इसलिए मार्क्स सोच सकता था समाजवाद की बात और मार्क्स के ख्याल में भी समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी नहीं वो पूंजीवाद की ही चरम सीमा थी जहां से पूंजीवाद के भीतर की शक्तियां बिखर के समाजवाद को ले आएंगी मार्क्स ने आएं। कभी सोचा भी ना था की रूस में समाजवाद पहले आ जाएगा क्योंकि रूस पूंजीवादी देश था मार्क्स की भविष्यवाणी रूस के लिए न थी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 क्योंकि रूस तो पूंजीवादी ही न रूस तो पूरा फ्यूटल था वहां तभी पूंजी की कोई उन्नति न हुई थी कोई औद्योगीकरण न हुआ था लेकिन रूस के क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती समाजवाद थोकने की कोशिश की 40 साल जबरदस्ती समाजवाद थोकने के परिणाम में रूस को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी जितना पूंजीवाद किसी को इतनी पीड़ा कभी नहीं दे सकता न कभी दी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 क्योंकि गरीब को आश्वासन लगता है आजादी से भी गरीब को आश्वासन लगा था हिंदुस्तान के गरीब ने बड़े सपने बांधे थे कि आजादी आने पर स्वर्ग आ जाए लेकिन गरीब बहुत हुआ जब आजादी आई तो पता चला स्वर्ग वगैरह कुछ भी ना आया दो चार दिन प्रतीक्षा की पंद्रह अगस्त के बाद कि अब आता होगा थोड़ी देर भी लग सकती है हिन्दुस्तान में सभी चीजें समय के थोड़े देर से आती है लेट हो जाए गाड़ी चाहे स्वर्ग की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 लेकिन मैं मानता हूँ की मुल्क की स्थितियाँ ऐसी नहीं है की समाजवाद आज फलित हो सके देश को संपत्ति पैदा करनी पड़े पूंजी पैदा करनी पड़े अगर देश सम्पत्ति और पूंजी पैदा न करे तो बांटने का सवाल नहीं उठता बटेगा क्या सिर्फ गरीबी बढ़ जाएगी हम और गरीब मालूम पड़ेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए मैं कहता हूँ इंदिरा जी या इंडिकेट या कोई भी इस मुल्क को अभी समाजवादी नहीं बना सकते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 50 साल के अनुभव के बाद भी रूस एक गरीब देश हमें लगेगा कि अगर रूस गरीब देश है तो चांद पर पहुंचने की कोशिश कैसा करता है वो कोशिश वो कोशिश ऐसे ही है जैसे एक गरीब आदमी सिल्क का कुर्ता पहन के और सामने के पड़ोसी धनी आदमी के सामने अकल कर निकले चाहे घर में भूखा रह जाए रूस की कोशिश बैसी है इसलिए रूस पिछड़ भी गया उस दौड़ में क्योंकि तो वो दौड़ इतनी महंगी थी कि अमरीका के लिए शॉक था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 क्योंकि उनके ठहरने के लिए खास होटल है खास दुकानें हैं खरीदने के लिए खास आदमी है बात करने के लिए जिनसे वो बात करके लौटते लेकिन इधर उधर भटक के थोड़ा रूस में खोजना बड़ा सवाल और तरह का सवाल रूस अमीर नहीं हो सकता, और ये अनुभव में आ रहा है उन्हें कि कहीं कोई भूल हो गई फिर भी इस बहुत हिम्मत सा आदमी थे उतना हिम्मत का आदमी हिन्दुस्तान में कृष्ण के बात तो पैदा नहीं हुआ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 लेकिन इंदिरा जी को या उनके साथियों को कुछ अंदाज नहीं है अंदाज का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि भीड़ जिस बात से राजी हो वो बात कहनी चाहिए नेता तभी नेता बना रह सकता है नेता को कोई दूरदर्शी होने की जरूरत नहीं है, दूरदर्शी आदमी नेता नहीं हो सकता नेता को साफ़ साइटेड होना चाहिए बात ही दिखाई पड़ना चाहिए दूर दिखाई पड़ना ही चाहिए तभी नेता हो सकता है और अगर नेता अंधा हो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 उस बच्चे की आज्ञा का कोई अर्थ है जो चाहे आज्ञा तोड़ना तो तोड़ सके उस आदमी के अच्छे होने का प्रयोजन है जो चाहे बुरा होना तो हो सके। सामंतवाद ने आदमी को कि बुरे होने तक का उपाय नहीं। तो आदमी अच्छा था तो गांधी जी को लगता है कि उन्हें अच्छे दिनों में वापिस लौट चले वो दिन अच्छे ना थे सिर्फ रुकण कमजोर दिन के अच्छे दिन आगे आ सकते थे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 50 तो साल में औद्योगिकरण हो सकता है देश मशीन लाई जा सकती मशीन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है केंद्रित सम्पत्ति पैदा हो सकती तो समाजवाद भी संभव तो गांधी जी को अगर हम केंद्र पर रख के चलते तो देश पूंजीवादी ही नहीं हो पाएगा समाजवादी होने की तो बात तो बहुत दूर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 लेकिन मैं पूंजीवाद का समर्थन करता हूं क्योंकि पूंजीवाद की पूर्ण विकास के बिना समाजवाद नहीं आ सकता इनको सोचना पड़ेगा ये विरोधी बातें नहीं है ये विरोधी दिखाई पड़ सकती है एक और मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं अमेरिका जैसी समृद्धि देश में लानी तो अमेरिका में तो मानसिक अशांति बढ़ी है व्यविचार बढ़ा है आचरण का पतन हुआ है चारित्र नीचे गया है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 लेकिन ध्यान रहे जब वे मानसिक रूप पर अशांत हुए हैं तो वे मानसिक शांति की तलाश में लग गए बहुत जल्द वे वे सारे उपाय खोज लेंगे जिनसे मन में शांत हो जाए तब एक नई की अमरीका में शुरू होगी जो आध्यात्मिक होगी वे ईश्वर सत्य और निर्वाण और मोक्ष की खोज से बेचे हो जाएंगे तब क्या हम कहेंगे कि वो लोग आध्यात्मिक रूप से अशांत हो गए उनसे तो हम बेहतर नहीं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 मानसिक नहीं लेकिन हमारे देश के साधु संत समझाते हैं लोगों को देखो अमेरिका में कितनी मानसिक अशांति उनको पता नहीं कि अमेरिका में मानसिक अशांति हमसे विकसित होने के कारण है वो अविकसित अवस्था नहीं वो हमसे विकसित अवस्था है असल में जीवन में ऊंची अशांतियां पैदा होनी शुरू होती एक जंगली आदमी उसको अगर संगीत सुनने को न मिले तो कोई अशांति ना हो उसे अगर कालिदास और शेक्सपियर पढ़ने को न मिले तो कोई असांति ना हो वो मजे से अपने जंगल में जो कर रहा है करता रहेगा उसे कभी ख्याल ही ना आएगा कि शेक्सपियर को पढ़ने का भी एक आनंद है और मोजह को सुनने का भी एक आनंद और पिकासो के चित्रों को देखने का भी एक आनंद है। लेकिन जिस आदमी ने पिकासो के चित्रों में आनंद लिया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 आत्मा को बदल डालो तो सारी जिंदगी बदल जाए असल में जो व्यक्ति आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंचता है वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक आत्महत्या का एक आत्म साधना का पहले आत्महत्या की जाएगी धीरे धीरे आत्म साधना में रुचि बढ़ेगी क्योंकि आत्महत्या बहुत लंबी देर तक खींची नहीं जा सकती अमरीका में आत्महत्याएं बढ़ी नहीं है और मैं आपसे कहता हूँ आने वाले पचास वर्षो में आत्म साधनाएं बढ़ेंगी क्योंकि आत्महत्या स्थायी चीज नहीं हो सकती वो संक्रमण की बात उन मित्रों ने पूछा है कि वहां व्यभिचार बढ़ा है आचरणहीनता आई है ये सवाल बहुत ज्यादा जटिल है पहली तो बात यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में पहली दफा आंकड़े उपलब्ध हुए हमारे मुल्क में आंकड़े नहीं आंकड़े न होने से हमें बड़ी सुविधा है अगर मैं आपसे एक एक आदमी से आके पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को छोड़कर और किन किन स्त्रियों से प्रेम किया तो कोई भी राजी नहीं होगा हाँ बता देगा कि पड़ोसी ये कर रहे हैं लेकिन अपन दूर <laughs> लेकिन अमेरिका में अगर पूछने जाते हैं तो लोग बता देंगे कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़ तीन स्त्रियों से मेरे संबंध थे वो नाम गिना देंगे हिसाब लिखा देंगे तो अमरीका के पास आंकड़े हैं इस बात के आज कि कौन आदमी एक जिंदगी में कितनी स्तर से संबंध होता है कौन आदमी विवाह के पहले संबंध होता है, है। प्रसन्न होते वो आंकड़े उठा लेते और वो कहते हैं कि देखो अमरीका में जो हो रहा चालीस परसेंट लड़कियां कहती है की हमने विवाह के पहले संभोग का अनुभव किया हद हो गया बेगीचार का लेकिन आंकड़ों की कमी तक्षों की कमी असल में आंकड़े के के है, निश्चि है। कह सकता है हम सच बात कहने में भी समर्थ नहीं है व्यविचार उतना ही है लेकिन पर्दे के पीछे है वो पर्दे से बाहर नहीं है वो पीछे पीछे फरकता है पीछे फरकता है आंकड़े नहीं मिलते तो, तो आंकड़े न मिलने की वजह से हम बड़े निश्चिंत होते हैं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 पाखंड की तरह नहीं लिया जा रहा एक आदमी से पूछे तो वो कह देगा कि ऐसा-ऐसा हुआ। उसकी वजह से मनुष्य को समझने में बड़ी सुविधा हुई सच्चाई सामने आई है सुधारने की नई सुविधा जुटाई है उसका परिणाम ये हुआ है कि हम आदमी के वास्तविक व्यक्तित्व को जानने में जितने समर्थ आज हो गए उतने कभी भी नहीं क्योंकि आदमी ऊपर एक शक्ल बनाया था भीतर कुछ और था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 आप किसी और से पूछिए ऐसा कहीं कोई नहीं करता हम जिंदगी को उसकी सच्चाई उसकी में नग्नता ने, में स्वीकार करने को राजी ने अगर हम किसी पत्नी से पूछे कि तुझे कभी कोई और पुरुष सुंदर मालूम पड़ता है वो क्या आप कैसी बातें करते अगले जन्म में भी इसी पति को पाने की प्रार्थना कर रही हूँ कभी कोई पुरुष मुझे सुंदर मालूम पड़ते नहीं मेरे पति से ज्यादा सुंदर कोई है अब ये असंभव है बात ये बिल्कुल असंभव है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 मैं सिर्फ एप्रिसिएशन कर रहा हूँ मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए आपके बगीचे में आऊ और कहूँ की आपका गुलाब का फूल बहुत सुंदर है तो झगड़ा नहीं करते आप और आपसे कहूँ कि आपकी लड़की बहुत सुंदर है तो झगड़ा शुरू हो जाए अगर गुलाब के फूल से आप प्रसन्न हुए थे तो लड़की के सौंदर्य की चर्चा सुन आपको और भी प्रसन्न होना चाहिए था सौंदर्य सहज तथ्य है जीवन का लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया हमारी अस्वीकृति हमारा आचरण बनी हुई है और हम सोचते हैं कि हम बहुत आचरणवान है मैं इधर साधु संसियों से निरंतर मिलता हूँ मैं बहुत हैरान हुआ एक आंकड़ा मेरी नजर में आना शुरू हुआ कि मैं मुश्किल में पड़ गया जब साधु संन्यासी मुझे मिलते हैं मुल्क में हजारों लोगों से मेरा संबंध है तो वो मुझसे सबके सामने आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं फिर वो कहते हैं कुछ एकांत में बातें करें साधना के संबंध है फिर वे एकांत में मिलते तो सिवाय सेक्स के उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता वो कहते हम बड़ी मुश्किल में पड़े अभी शायद सात दिन पहले साजू मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मुश्किल में पड़ा हुआ ब्रह्मचर्य के लिए जो भी नियम कहे गए हैं सबका पालन करता हूँ लेकिन ब्रह्मचर्य सत्ता नहीं स्त्री को देखता नहीं आंखें झुका के चलता हूं लेकिन सपने में स्त्री आ जाती अब दिन भर तो किसी तरह संभाल लेता हूं लेकिन सपने में मैं क्या तुम मेरे बस के बाहर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 और सबके सामने समझाएगा कि ब्रह्मचर्य महान आनंद है और वो किस कष्ट में किस नरक में पड़ा ये वो भीतर अनुभव करेगा अगर मैं ये सबके सामने तो कहूँ भी सिद्ध न होगा सिर्फ ही होगा की ब्रह्मचेरी तो ठीक है मैं गड़बड़ हूँ और कुछ सिद्ध न होगा मैं इस जिंदगी में क्यों तो पढ़ू जब कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्यों अभी लोग मेरे पैर छूते हैं नमस्कार करते हैं आदर करते हैं सब मेरा आदर खो जाएगा सब सम्मान खो जाए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 और कोई काम करेगा भी नहीं बल्कि मैंने लोगों से कहा कभी मैं किसी के घर बैठा हूं एक वाइस चांसलर के घर ठहरा था कोई आया उसने कहा कि मेरा फलाना लड़का है वो आपके यहाँ नौकरी के लिए दरखास्त के उनका हाँ, हाँ हाँ मैं सब देखूंगा घबराइए मत वो चले गए तो मैंने कहा सच में आप देखेंगे उन्होंने का देखने कांसवा जो आता उससे यही कहना पड़ता है क्योंकि अगर हम देखने लगे तो मुश्किल में पड़ जाए और अगर ना करें तो आदमी पीछे पड़ जाए तो हम हाँ बोल देते हैं और झंझट के बाहर हो जाते हैं सब राजनीतिक हाँ बोल रहे हैं सब नेता हाँ बोल रहे हैं कुछ भी कहिए वो कहते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे और उनके हाँ का मतलब ठीक से समझ लेना जैसे पहले कहा जाता था कि स्त्री नहीं कहे तो उसका मतलब हाँ होता है ऐसा नेता हाँ कहे तो उसका मतलब नहीं होता हमारे आचरण के और आयाम है उनका हमें ख्याल नहीं हमने सेक्स पर उससे केंद्रित किया सच बात तो ये है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 गए हुए थे लंदन एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में उनसे बात कर रहा था लॉर्ड तो वो कहने लगे कि आपकी बात ठीक लगती मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया एक बड़े पार्क में तो 500 डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी तो हम मिलने जुलने और कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठे हुए 500 लोग हुए पार्क में डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं ये मेरे सरदार मित्र भी वहां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 और मैं हैरान हूँ कि आप बार बार वही क्यों देख रहे हैं और आप ज्यादा वहा मत देखिए नहीं तो पुलिस वाला आके आपको उठा के ले जा सकता है क्या अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं आप उन दो तो व्यक्तियों की बात है उनकी जिंदगी की, की बात है ये उनका लेना देना उससे आपको क्या प्रयोजन है वो आपको कहाँ बाधा डाल रहे हैं वो बेचारे आग बन चुपचाप न मालूम किस काब में खो गए हैं आप क्यों पद्र बीच बन रहे हैं आपसे क्या लेना देना नहीं उन्होंने था कि मेरे बर्दाश्त के बाहर है पब्लिक पार्क में ऐसी आचरणहीनता हो गई अब हमारी बुद्धि है हम इसको आचरणहीनता कहें किसको को आचरणहीनता कहें यह डॉक्टर आचरण ही है या एक युवक और युवती का एक दूसरे के पास बैठना आचरण ही है अगर एक युवक और युवती का प्रेम करना आचरणहीन है तो ये पृथ्वी ज्यादा दिन नहीं चल सकती उसका तो बचने का उपाय नहीं और ये पृथ्वी डूबेगी तो डॉक्टर भी नहीं बच सकता ये भी जाएगा